तो वह इमानी भूतानी जानते इत्यादि वाक्य से जगतकारण तटस्थ लक्षण बताया जा रहा है और सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इत्यादि वाक्य ब्रह्म का स्वरूप लक्षण भी बताते हैं यह इस अधिकरण का सिद्धांत है इसे जन्माद्यतः इस सूत्रवाक्य से भगवान व्यास जी बता रहे हैं इस सूत्रस्थ पदार्थों का वर्णन भगवान भाष्यकार प्रथम कर रहे हैं तो सूत्रस्थ तीन पदों में से प्रथम पद जन्मादि की व्याख्या भाष्य में हो गई है जन्मादि में बहुवी समास है दो प्रकार के बहुरी समासों में से तदगुण संविज्ञान बहुरी समास जन्मादि इस पद में है क्योंकि जन्म की यहाँ समास जो समूह है उसके विशेषण के रूप में प्रतीति इस समास में हो रही है इसलिए इसे कहा जाता है तद्गुण संविज्ञान बहुव्री और ये जन्म में प्राथमिक जो बताया गया है वह श्रुति के पाठक्रम के अनुसार तथा तो वस्तु स्थिति को देखते हुए व्यास जी ने जन्म को जन्म स्थिति भंग समूह में प्रथम निर्देश किया है जन्म का प्रथम बताया है ये सब चर्चा प्रथम पदार्थ को बताते हुए व्यास भगवान भाष्यकार ने भाष्य ग्रंथ में की जन्माद्यत इस सूत्रस्थ द्वितीय पद है अस् इसकी व्याख्या भगवान भाष्यकार प्रारंभ करते हैं इति इत्यादि इति इत्यादि द्वितीय पदार्थ को बताने वाले भाष्य वाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार वह अवतरण टीका है इदम प्रत्यक्षार्थ, प्रत्यक्षार्थ मात्र प्रत्यक्षमात्र आशंक्य उपस्थित आह इति इति तो इदम शब्द जो प्रत्यक्ष अर्थ है, इंद्रिय गोचर अर्थ गोचरा उसी का परामर्शक होगा स्वभावतः इदम शब्द का प्रयोग जो प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जा रहा है पदार्थ उसके लिए होता है इसलिए यहां पर ये शंका हो रही है ये जो जन्मादेश्यतः में द्वितीय पद है अस्य इसमें भी दो अंश है प्रकृति अंश और प्रत्यय अंश प्रकृति अंश है यहां अ जो निष्पन्न स्वरूप है उसमें और श्य प्रत्यय अंश है और मूल में देखते हैं तो अ जो बचा हुआ है वो है ईदम का इसलिए प्रकृति है इदम शब्द और प्रत्यय का मूल स्वरूप है गे सी का एक क्वेश्चन श्य शई होता है ना श्योस वो, और आम इनकी ष्टी संज्ञा होती है।, है गस गस को श्यादेश होता है गस को सियादेश होता है कौन सा सूत्र है गस को से करने वाला टा गी गसा मीना टा को ईनादेश पाणिन्य व्याकरण में सूता तो स्य का मूल रूप है गस तो अस्य शब्द जो बनता है वह ईदम और गस इससे बनता है फिर वो कई एक सूत्र उसमें पाणिनी जी के द्वारा बनाए गए लक करके बन जाता है अस्य स्वरूप लेकिन मूल में ईदम गस इसमें ईदम है प्रकृति और प्रत्यय है अंश है गस तो जो प्रकृति हैं ईदम शब्द वह स्वभावतः प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जा रहा है जो अर्थ उसी का परामर्शक होता है तो ये शंका कर रहे हैं कि अश्य में जो प्रकृतिभूत इदम शब्द हैं उसका स्वभावतः प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय को मात्र कथन करना बताना यह कार्य है तो यहां पर भी अस्य में प्रकृति अर्थ माना जाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जा रहा है जो घटादि जगत उसका मात्र परामर्शक बनना चाहिए अस्य द्वितीय पदस्थ प्रकृति को यानी इदम शब्द को। ये शंका हुई तो इस शंका का समाधान करने के लिए भाष्यकार भगवान ने ये लिखा कि अस्य इस शब्द में जो प्रकृति है इदम वह केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात वस्तु का मात्र परामर्शक नहीं है अपितु प्रत्यक्ष अनुमान उपमानदि समस्त प्रमाणों से ज्ञात जो कार्य है समस्त कार्य उस कार्य का मात्र परामर्शक है मात्र का चाहे वो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषयभूत कार्य हो या अनुमानादि प्रमाणों का विषयभूत कार्य हो वो बताएगा कार्य मात्र को कार्य में अवानतर दो प्रकार है प्रत्यक्ष प्रमाण का विषयभूत कार्य और अनुमानादि का विषयभूत कार्य तो व्यास जी ने अश्य शब्द का प्रयोग करते समय जो ईदम ये प्रकृति है उसे कार्यमात्र का परामर्शक बन जाए यह ध्यान में रख करके सूत्र में प्रयोग किया है इदम शब्द का ये भाष्कर भगवान कह रहे हैं इस दृष्टि से ये लिखते हैं टीकाकार की ईदमह ये सृष्टि का एक वचन है इदमा यानी इदम शब्द जो अश्य में प्रकृति है वह प्रत्यक्षार्थ मात्र वाचित्वम तो प्रकृति प्रत्यक्ष अर्थमात्र का ही वाचक होगी इदम शब्द वाचक होगा इति आशंक्य ऐसी आशंका करके बताया जा रहा है कि यहाँ प्रत्यक्ष मात्र का परामर्शक न हो करके उपस्थित सर्व कार्य वाचित आह इदम उपस्थित सर्व कार्य वाचित्व आह द्वितयपस्थ प्रकृतिभूत शब्दको प्र समस्त प्रमाणों से उपस्थित वाचक बता रहे हैं अस्य भस्कर भगवा अस्थि प्रत्यक्षादीस धर्मीदर्देश अस्य इति अस्य इस द्वितीय पद में जो प्रकृति है इदम् शब्द उससे प्रत्यक्षादि प्रत्यक्षादि सन्निधापित धर्मिण निर्देशः ऐसे लगाना तो प्रत्यक्षादि में आदि शब्द से अन्य प्रमाणों को लेना और सन्निधापित का अर्थ है उपस्थापित तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि सारे प्रमाणों से जाने गए जो धर्मी है आकाश आकाशादि पदार्थ है संसारांतपाति कार्यात्तपाति उन सब का निर्देश अस्य इस स्पदस्थ प्रकृति भूतो इदम शब्द के द्वारा हो रहा है तो अस्य इति अस्ती प्रत्यक्षादि सन्निधापित धर्मिणमादेश हुआ अब ठी जन्मादिधर्म संबंधार्थ ये जो दूसरा वाक्य है द्वितीय पद के विषय में ही द्वितीय पद के दो अंशों में से प्रकृतिरूप जो अंश है इदम् शब्द उसी का मात्र भी अर्थ बताया है जो प्रत्यय अंश है गस उसी को से आदेश होकर के से बना है और प्रकृति का बचा है वो म का भी लोप हो जाता है और ईद का भी लोप होकर के अमात्र बचता है तो अस्य हो जाता है हाँ सूत्र है ओ, मकार के स्थान पर आकार आदेश करने के लिए सूत्र हैं क्या सूत्र हैं अ है? होता है न त्यादादि तेदादि नाम त्यादादि नाम एक सूत्र है उससे गण में पठित तो शब्दों के स्थान पर विभक्ति पर में होने पर अ आदेश होता है म के स्थान पर आदेश होगा तो ईद अ एक अ और दूसरा अ दम एक इन दोनों में हो जाता है पर रूप एक आदेश अतोगुणे सूत्र अतोगुणे नहीं आ, उससे जो है मिल जाते एक दूसरे के साथ और ईद भाग का लोप करने के लिए भी एक सूत्र आता है ओके क्या सूत्र है भाग का लोप करने के लिए तो कई दिनों से हमने <laughs> क्या सूत्र है भाग का लोप करने वाला शे से, से नहीं शे से, -से लोप तो अलग है ईदम के ईद भाग का लोप करने वाला सूत्र है ईदमो लोप ऐसा ही नहीं है ऐसा सूत्र है एक सूत्र है उसे लोप हो जाता है ईद बाग का तो अ बचता है बस ईदमो ह हाँ। तो का लोप करता है ईद भाग का लोग करता है म पर्यंत च ऐसा एक सूत्र है म पर्यंत च म पर्यंत है ईद भाग को ईद भाग का भी लोग करता है एक सूत्र है क्या है चलो तो हा तो अश्य बचता है तो यहां पर तो अभी प्रत्यय का बत, विचार चल रहा है कि ये जो ष्टी है गस इस गस का आ, अर्थ बता रहे हैं कि गस प्रत्यय यहां पर क्या बता रहा है तो कहते हैं इदम ने तो समस्त प्रमाणु के विषयभूत कार्य मात्र को बताया धर्मी को और उसके साथ जो जायन्ते जीवन्ति अभिसंबिशंती मूल विषय इस अधिकरण का विषयभूत मूल श्रुति में बताए गए जो धर्म हैं जन्म स्थिति लय जो प्रथम पदार्थ है जन्मादि तीन धर्म के समूह को बताता है ना तो और उसको बताने के लिए मूल सूत्र शुत, श्रुति में है जायंते जीवन्ति अभिसंविशन्ति ये पद इन पदों के द्वारा बताए गए जन्मादि धर्मों का संबंध प्रकृत्यर्थ के साथ दिखाने के लिए ये प्रत्यय अंश है प्रत्यय अंश के द्वारा यानी गस के द्वारा बताया जा रहा है कार्य मात्र में जन्म स्थिति लय रूप धर्म का संबंध संबंधार्थक अर्थक षष्टी है इसे ध्यान में रख करके ये अर्थ बताया जा रहा है तो इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार कि वियदादी जगत, जगतो नित्यत्वात न जन्मादि संबंध इत आह तो ये तार्किकों का प्रश्न है जिन लोगों के दृष्टि में पदार्थ केवल दो ही नहीं है वेदांत में तो दो अनादि पदार्थ हैं यानी कार्यरूप नहीं है दो पदार्थ वे हैं प्रकृति पुरुष विध्य अनादि उभावी गीता ने कहा कि प्रकृति और पुरुष यानी त्रिगुणात्मिका प्रकृति मूल विद्या और पुरुष यानि परमात्मा ये दो अनादि हैं इनका जन्म नहीं होता इसलिए इनका कोई कारण नहीं है प्रकृति का भी कोई कारण नहीं है वो जन्म रहित होने से और परमात्मा का भी कोई कारण नहीं है उसका भी जन्म न होने से प्रकृति अनादि होने पर भी शांत है वेदांत में उसका अंत होता जन्म तो नहीं होता विनाश होता है मरती है, जन्मती नहीं और परमात्मा जन्मता भी नहीं और मरता भी नहीं है वह अनादि अनंत है प्रकृति अनादि शांत है और इन दो को छोड़कर के बाकी सब शादी भी है शांत भी है तो आकाश तो न तो पुरुष है न तो प्रकृति है तो आकाश तो बीच वाला हो गया तो फिर तीसरे कोटि में जाएगा शादी शांत कोटि में ऐसे परमाणु वह भी न प्रकृति है न वो है प्रकृति है त्रिगुणात्मिका अभ्याकृत और ये परमाणु भी सिद्धांत के अनुसार शादी शांत है वेदांत के अनुसार आ, लेकिन वैशेषिक के यहां कई एक द्रव्य नित्य हैं नौ द्रव्य हैं उनमें से पृथ्वी जल तेज वायु इनके अवांतर दो दो भेद हैं नित्य भी है अनित्य भी है दो प्रकार के ये चार द्रव्य हैं पृथ्वी जल तेज वायु परमाणु रूप नित्य हैं और द्वे अनुकादि रूप कार्यात्मक होने के कारण अनित्य हैं और आकाश काल दिशा आत्मा आत्मा भी द्रव्य हैं। उनके हाँ। है उनके यहां और अनादि है वेदांत के यहां भी अनादि है लेकिन उनके यहां वह आ, भिन्न है पर वस्तुतः परिच्छेद है उसमें अनेक आत्मा है परमात्मा जीवात्मा ऐसे पहले दो भेद है और फिर जीव जीवों का भी आपस में वास्तविक ही भेद है लेकिन अनादि हैं नित्य है आत्मा वेदांती का भी उनका भी और मन उनके यहां नित्य है तो इन दो पदार्थों को छोड़ करके अनेक नित्य हो गए आकाश काल दिशा मन ये भी नित्य हैं और परमाणु रूप द्रव्य भी ये पृथ्वी आदि नित्य हैं और नित्य का लक्षण है उनके यहां जो प्राग अभाव का या धोंसा भाव का प्रतियोगी ना हो जो प्राग अभाव का प्रतियोगी होगा या धोंसा भाव का प्रतियोगी होगा वो अनित्य होगा ध्वंस भिन्न सती ध्वंसा प्रतियोगी तम ये उनका लक्षण है तो आकाश आदि को वे लोग नित्य कहते हैं तो यहां वेदांत में तो वह अश्य शब्द में प्रकृति प्रकृत्यर्थ भूत कार्य है आकाश आदि तो ये शंका की जा रही है कि आप जगत अंत पाती जिन आकाशवादियों को कार्य कहना चाहते हो वे तो नित्य हैं क्या मतलब उनका जन्म नहीं होता उनका विनाश नहीं होता नित्य है वे। <coughs> ये शंका करके उसका समाधान किया जा रहा है षष्टी प्रत्यय के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो जो भी प्रत्यक्षादि प्रमाण से उपस्थित हुआ संसार अंतपाती पदार्थ हैं वो सब अनित्य हैं और वह कार्य अंतपाती है आकाश आदि इसलिए शंका की कि वियदादि जगतों वियदादि में आदि शब्द से काल दिशा मन को लेना और परमाणुओं को भी लेना जो नित्य है उनके दृष्टि में तो ये, ये जगत तो नित्य है जन्मता नहीं, मरता नहीं। जन्मरूप धर्म और विनाश रूप धर्म का संबंध उनके साथ नहीं होगा नहीं तो नित्य नहीं होगा तो न जन्मादि संबंध इसलिए वियदादि जगत के साथ जन्म और लय का संबंध नहीं होगा इति यानी इस प्रकार की आशंका होने पर इत्यत भगवान भाष्यकार ये कह रहे हैं कि आपने आप कुतर्क से अपने बुद्धि प्रभाव कुतर्क से भले ही आकाश आदि को नित्य मान लो लेकिन श्रुति को तो आकाश आदि कार्यत्वन रूपे ही अभिप्रेत है तस्माद ये तस्माद आत्मन आकाश संभूत इत्यादि श्रुतिया आकाश आदि का जन्म बता रही है और जन्म हुआ तो लय भी बता रही है ये तो वाइमानी भूतानी इसमें भूतानी शब्द से आकाश आदि सबको लेना है वे उत्पन्न होते हैं ऐसा बता रही है श्रोती इस दृष्टि से कहते हैं कि वीयद आदि जगतों न जन्मादी संबंध इस प्रकार की शंका होने पर आह यानी ये कह रहे हैं कि वीयद का भी जन्म होता है तो ष्ठी जन्मादी धर्म संबंधार्था तो जन्मादि में आदि शब्द से स्थिति और लय ले को लेना जो श्रुति में निर्दिष्ट धर्म है जायते जीवंत इत्यादि पदों के द्वारा तो जन्म स्थिति लय का संबंध इदम शब्द के द्वारा उपस्थापित तो आकाश आदि समस्त जगत के साथ बताता है गस प्रत्यय द्वितीय पद में जो प्रत्यय अंश है वो ये उसका अर्थ है जन्मादि धर्मों का संबंध पुगस तो प्रत्यय का अर्थ अर्थभूत तो जो संबंध है उसके प्रतियोगी हैं जन्मादि धर्म और अनुयोगी है प्रकृत्यर्थ इदम शब्द का अर्थ आकाश आदि जगत वह अनुयोगी है मतलब जन्मादि का संबंध जिसमें बताया जाता है उसको कहा जाता है अनुयोगी यस्मिन संबंध स अनुयोगी और स प्रतियोगी जन्मादि धर्म का संबंध बताया जा रहा है इसलिए वो प्रतियोगी है गस प्रत्यय के अर्थभूत संबंध के और अनुयोगी है आकाश आदि पदार्थ तो ष्ठी जन्मादि धर्म संबंधार्था टीका में एक वाक्य है कि वीयदादी महाभूतानाम जन्मादी जन्मादि संबंधो वक्षते भावः ये आकाशादी जगत का जगत के साथ जन्मादी धर्मों का संबंध आगे बताया जाएगा यावद विभाग विक, यावद विकारो आ, यावद विकारो विभाग ही या यावत विभाग विकारो ही ऐसा एक सूत्र आता है नी जहाँ तक भेद है वहाँ तक विकार यानि कार्य है तो आकाश में भी वस्तुकृत परिचिनता है कालकृत परिचिनता यानी भेद है इसलिए वो भी कार्यकुटी में आएगा तो जहां तक विभाग यानि भेद है भेद का अनुयोगी जो भी बनेगा वह कार्यकुटी में आएगा तो आकाश भी वस्तुकृत भेद का परिचिन्नता का और कालकृत परिच्छिता का अनुयोगी बनता है भेद का आश्रय बन जाता है इसलिए वो भी कार्य है तो जब तक विभाग है तब तक विकार है इस सूत्र में बताया जाएगा आकाश आदि भी कार्य रूप है तो वियद आदि महाभूता नाम ये जो आकाश आदि सूक्ष्म भूत हैं, उनका उनके साथ उनका भी जन्मादि के साथ संबंध बताया जाएगा अब द्वितीय पदार्थ विषय चर्चा समाप्त हो गई दो वाक्य से द्वितीय पदार्थ बताया गया कार्य को जगत को बताने वाला अशे शब्द है तृतीय पद बचा है यत इसका अर्थ बताने पर पदार्थ कथन हो जाएगा तीनों पदों का अर्थ कथन होगा तो भस्कर भगवान पदार्थ इसलिए पहले बता रहे हैं कि सूत्र वाक्यार्थ ज्ञान में कारण होगा सूत्र में प्रयुक्त पदार्थों का ज्ञान वाक्यर्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम ऐसा नियम है तो किसी भी वाक्य के अर्थ को समझने के लिए आवश्यक होता है उस वाक्य में प्रयुक्त पदार्थ को समझना पदार्थ को जानना तो यह तो जन्मादेश तो एक सूत्र वाक्य है इस सूत्र वाक्य के अर्थ को समझने के लिए आवश्यक होगा इस सूत्र में प्रयुक्त पदार्थ को पहले समझना इसलिए भाष्यकार भगवान सूत्रार्थ ज्ञान के साधनभूत पदार्थ ज्ञान को बता रहे हैं पदार्थ ज्ञान करा रहे हैं तो जिनको पदार्थ का ज्ञान होगा उन्हें वाक्यार्थ समझ में आ जाता है वाक्य अर्थ तो होता है वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का अन्वय अन्वय यानी संबंध एक दूसरे के साथ वही वाक्य अर्थ बनता है और ये बता रहा है कार्य कारण भाव संबंध जो कारण है वो ब्रह्म है कार्य है वो जगत है जगत और ब्रह्म का क्या संबंध है कार्य कारण भाव संबंध है उपादान उपादेय भाव संबंध है ब्रह्म उपादान है जगत उपादेय है। यही वाक्य अर्थ है। जगत कारणत्व ब्रह्म में है जो जगत का कारण है वो ब्रह्म है ये ब्रह्म का लक्षण होगा तो इसलिए तृतीय पदार्थ बताया जा रहा वो इति कारण निर्देश इत्यादि से इसका उत्तरण है टीका में ननु जगतो जन्मादेर व्रह्म संबंधाभा न लक्षणत्वम इति आशंक्य इति तत्कार आह इति तो ये कहते हैं यहाँ पर भूतानि शब्द से यतोनी भूतानी जायते इस श्रुति में भूतानि शब्द से ग्राह्य जो जगत है उसको बताने वाला हो गया अश्य शब्द और उसके धर्म को बताने वाला धर्मी को बताने वाला अश्य शब्द हुआ और धर्म को बताने वाला जन्मादि ये प्रथम पदार्थ हुआ तो ये जो अश्य शब्द का अर्थभूत जगत इसका भी शंका करने वाले कह कर रहे हैं सांख्यों की शंका ये हो सकती है कि सांख्यों का पुरुष असंग है ना और श्रुति भी कहती है असंग है ब्रह्मा असंगोही ही अयम पुरुष असंग चेतन रूप परमात्मा है तो जगत रूपी जो धर्मी है द्वितीय पदार्थ उसका संबंध भी ब्रह्म के साथ नहीं होगा असंग होने से और जो प्रथम पदार्थ हैं जन्म स्थिति लय रूप धर्म इनका संबंध भी ब्रह्म के साथ नहीं होगा तो धर्म का भी और धर्मी का भी संसर्ग ब्रह्म के साथ न होने से न तो ब्रह्म का जन्मादि लक्षण बन सकता है न तो धर्मी जो जगत है वो लक्षण बन सकता है इसलिए लक्षण रहती ब्रह्म है लक्षण शून्य है लक्षण नहीं हो सकता इस प्रकार की आशंका का निराकरण करने के लिए और तृतीय पद का प्रयोग करके ये बताया जा रहा है कि भले ही जन्मादि धर्मों का या जगत का ब्रह्म में संबंध न हो लेकिन जगत के जन्मादि के कारणत्व का आविद्यक संबंध ब्रह्म के साथ है आविद्यक संबंध यानी आरोपित संबंध संसर्गत भाष्य में बताया है न कि आत्मा का अस्मद प्रत्येक आत्मा का अनात्मा के साथ संसर्गाध्यास है आत्मा में कल्पित जो अविद्या तथा अविद्यक जगत है उसके साथ आत्मा का स्वरूप अध्यास नहीं है जगत का तो ब्रह्म में स्वरूप अध्यास भी है संसर्गाध्यास भी है और आत्मा का अनात्मा आकाश आदि के साथ संसर्गाध्यास है यानी संबंध बनता है पारमार्थिक संबंध न बनने पर भी आविद्यक संबंध बनता है और उस आविद्यक कारणत्व को लेकर के स्व कारणत्व स्व यानि ये जगत जन्मादि स्व शब्द से लीजिए और उसका कारणत्व आविद्या से ब्रह्म में आरोपित है और वह आरोपित कारणत्व को बताने के लिए यत यह तृतीयांत पद है एक पंचमीअत पद है तहसील प्रत्यांत है वो पंचमी के स्थान पर तहसील प्रत्यय है तो अब व्य कहा जा रहा है तो इस अभिप्राय से ये लिखते हैं कि ननु जगतो जन्मादेरवा ब्रह्म संबंधाभावात्म असंग होने से ब्रह्म के साथ जगत का या जन्मादि का संबंध नहीं होगा यानी सूत्रस्थ द्वितीय पदार्थ का या प्रथम पदार्थ का संबंध नहीं होगा <coughs> द्वितीय पदार्थ है जगत तृतीय पदार्थ है और प्रथम पदार्थ है जन्मादि इन में से दोनों का भी ब्रह्म के साथ संबंध न होने से ब्रह्म का ये दोनों भी लक्षण नहीं बनेंगे न लक्षणत्व इनमें ब्रह्म लक्षणत्व तो नहीं है जगत में या जन्मादि में ब्रह्म लक्षणत्व सिद्ध तो नहीं होगा इस प्रकार की आशंका का आशंका करके जिस अभिप्राय से समाधान किया जा रहा है अभिप्राय बताते हैं टीकाकार कि की तत्नत्व लक्षणम पंचम्यर्थम आह तत्न एने जगत जन्मादि कारण इसमें तत् शब्द से जगत जन्मादि को लेना तो जगत जन्मादि कारणत्व ये ब्रह्म में अविद्या से आरोपित है और वह ब्रह्म का तटस्थ लक्षण होगा जैसे रज्जु का तटस्थ लक्षण बन जाता है रज्जु में आरोपित सर्प इस अभिप्राय से यह तृतीय पद है, यतह। तो यतह तो इति कारण निर्देश। ब्रह्म में जगत जन्मादि के आरोपित कारणत्व तो को यह तृतीय पद बता रहा है सूत्रस्थ इस प्रकार ये यहां तक हो गया पदार्थ कथन थोड़ा टीका में है इसको देखिए एक वाक्य यदे न सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंद रूप वस्तु उच्यते आनंदा देव निर्णित तथा स्वरूप लक्षण सिद्धि इति मंतव्य <coughs> तो ये जो तृतीय पद है यत ये, ये तृतीय पद है ना इसमें भी दो अंश है प्रकृति अंश प्रत्यंश जैसे अश्य में था ऐसे इसमें भी है तो जो प्रकृति है यद वह ब्रह्मानंद वल्ली में आई हुई जो एक ऋचिया है सत्यम ज्ञानमत ब्रह्म यो वेद निहत गुहायाँ सोष्णुते सर्वान्मा सह ब्रह्मणा विपस्चिता ये हैं ऋचा ब्रह्मविद आपनोति परम इस सूत्र वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ को बताने के लिए वह एक रिचयन मंत्र है और उस मंत्रस्थ सत्य ज्ञादि स्वरूप ब्रह्म का परामर्शक है, यतह है यत शब्द जो यत में प्रकृति है यत्य ज्ञानादि ब्रह्म का परामर्शक हैं और ये कह आपको कैसे ज्ञात हुआ कहते है? इसलिए और इसलिए कि अंत में भृगुवल्ली के उपसंहार में यह निर्णय किया गया कि खलु खलुमानी भूतानी जायते आनंदेन जाता जीवन्ति आनंदम प्रयती अभिशंशंती आनंदम ब्रह्म कितना आनंद ब्रह्म है ऐसा उसने जाना भृगुणे तो ये आनंद को ही जगत के कारण के रूप से निर्धारित किया गया इसलिए सत्य ज्ञान अनंत तथा आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है वह तृतीय पदस्थ यत इस प्रकृति के द्वारा बताया जा रहा है तो यद सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म का परामर्शक होगा तो जो सत्य अबाधित तो अपरिच्छिन्न चिदानंद है वो ब्रह्म है ब्रह्म का स्वरूप लक्षण हो जाएगा प्रकृति के द्वारा ये ब्रह्म के स्वरूप का निर्देश होने से और तहसील प्रत्यय वह कारणत्व को बता रहा है किसमें तो जैसे गस प्रत्यय ने अपने प्रकृति के अर्थ में प्रथम पदार्थ जन्मादि का संबंध बताया गस प्रत्यय ने ऐसे अपनी प्रकृति जो यथ शब्द से ग्राह्य आनंद स्वरूप ब्रह्म है उस आनंद स्वरूप ब्रह्म में कारणत्व को बताएगा तसील प्रत्यय यत इस तृतीय पदस्थ प्रत्यय अंश जो तसील है वह कारणत्व को बताता है अपने प्रकृति के अर्थ में और उसका प्रकृति अर्थ है आनंद स्वरूप ब्रह्म उसमें कारणत्व और वो कारणत्व स्वतः नहीं है आरोपित है उपाधिक है वो तटस्थ लक्षण हो जाएगा प्रत्यार्थ जो कारणत्व है वो तटस्थ लक्षण है और प्रकृति प्रकृत्यर्थ जो सत्य ज्ञान आदि स्वरूप ब्रह्म है वह स्वरूप लक्षण है ये टीकाकार कहते हैं कि यदे न सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंद रूपम वस्तु उचित सत्य ज्ञान अनंत आनंद रूप वस्तु है ब्रह्म ही और वो बताई जा रही है यतः त पद, पदस्थ प्रकृति के द्वारा यथ शब्द के द्वारा कृत्य कैसे निर्णय हुआ तो आनंदा आनंदाधेव इति आनंदा तनंदाधेव खुलू इमानी भूतानि जायते ये अंत में निर्णय होने से तथाच च लक्षण सिद्धि इति मंतव्य तो इस प्रकार ये स्वरूप लक्षण भी सिद्ध होगा और तटस्थ लक्षण बताया जाएगा प्रत्यय अंश के द्वारा तसील के द्वारा तो तृतीय पद है जो ब्रह्म का स्वरूप लक्षण प्रकृति के द्वारा बता रहा है और प्रत्यय अंश के द्वारा तटस्थ लक्षण बता रहा है अब हाँ लेकिन वो भाष्कर भगवान ये ये समझते हैं कि जो ब्रह्म सूत्र भाष्य का अध्ययन करने वाले अध्येता हैं वे व्याकरण के ज्ञाता होंगे ये कल्पना भी उन महापुरुषों के चित्त में नहीं आई होगी कि जिनको भाषा का कोई ज्ञान नहीं है वे आ, प्रस्थान त्रयी और प्रस्थान त्रयी के भाष्य का अध्ययन करने के लिए बैठेंगे जो संस्कृत नहीं जानते हैं व्याकरण आदि नहीं जानते हैं व्याकरण आदि जानने वालों को तो ये निश्चित हैं कि सर्वनाम प्रकृत अर्थ का परामर्शक होता है इसलिए वो सब निकल आएगा उसमें से इसलिए भाष्कार भगवान के दृष्टि में तो मोटी बात है ये उन्हें बताई, नहीं टीका लिखते लिखते जब समय आया तो ऐसे भी लोग सामने दिखे टीकाकार के इसलिए उनको ये करना पड़ रहा और इन टीकाओं में भी फिर बड़े महाराज जी के समय तक ये हुआ कि और भी टिप्पणियां लिखनी पड़ी जो बड़े महाराज जी हुए ना विष्णु देवानंद गिरी जी महाराज और कई एक टिप्पणियां ऐसी है कि उनके उन टिप्पणियों के बिना लगाना बड़ा कठिन हो जाता है तो ये जो है आगे हैं अब यत इति कारण निर्देश यहाँ तक पदार्थ कथन हो गया तह इस सूत्र वाक्यस्थ तीन पदों का अर्थ बता दिया गया अब वाक्य अर्थ बता रहे हैं वाक्यार्थ ज्ञान उपयोगी पदार्थ कथन करके वाक्यार्थ वाक्यापण भगवान भाष्यकार कर रहे हैं अस्य इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार न पदार्थम उक्त पूर्वसूत्रस्थ ब्रह्म पद असंगेण शब्द सूत्र तत्शब्द्याण चूत्रवाक्या आह कहते हैं कि पदार्थ को बता करके जन्मादेश इस ज्ञान उपयोगी तीनों पदार्थों का कथन करके भास्कर भगवान पूर्व सूत्र जो जन्मा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रस्थ ब्रह्म पद की अनुवृत्ति ला करके और यहां पर यत शब्द का प्रयोग है सूत्र में उसके अनुरोध से शब्द का अध्यय करके यत तदोर नित्य संबंध होता है ना तो यत यहां पर प्रयुक्त यत शब्द का नित्य संबंधी तत्पद का अध्यय करके तो इस सूत्र के अर्थ को बताते हैं यहां पर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा कि पदार्थम उक्त पूर्व सूत्रस्थ ब्रह्म पद अनुसंगण तो इस सूत्र में पूर्व सूत्रस्थ ब्रह्म पद का अनुवर्तन लाते हैं अनुवर्तन लाते हैं और तत्शब्द का अध्यय करते हैं तत्शब्द के अध्यय में कारण है यहां पर यथ शब्द का प्रयोग सूत्र वाक्यार्थम आह अश्य इत्यादि भाष्य में है अस्य जगतो नाम अनेक संयुक्तस्य प्रतिनियत निमित्त क्रिया फलाश्रयस्य अ जगतनामूपाभ्या अनेककर्तृभोक्तृसंयुक्त प्रतियतलित्रियाफलाश्रय से मन साचिरचना जन्मस्थितभंगम यज्ञा सर्वशक्ति इति वाक्यशेष ये है जन्माद्यत इस सूत्र का वाक्यर्थ सूत्र वाक्यर्थ तद्रह्म यहां तक वो तत्पद का अध्ययन करके और ब्रह्म पद की अनुवृत्ति ला करके बाकी तो सब सूत्र में ही है जो सूत्रस्थ द्वितीय पद है अस्य इसके अनेक विशेषण यहां पर बताएं जितने भी शेष्यंत है ना। नाम रूपाभ्या जगत अश्द का अर्थ है जगत यानी कार्य और इस जगत रूपी कार्य के ये विशेषण है नाम रूपाभ्याम व्याकृत एक दूसरा अनेक कर्त भोक्तृ संयुक्त तीसरा प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रय और चौथा मनसापि अचिंत्य रचना ये चार विशेषण हैं भाष्य में सूत्रस्थ द्वितीय पदार्थ जो जगत रूपी कार्य है उसके ये जगत रूपी कार्य के ये चार विशेषण भगवान भाष्यकार इसलिए बता रहे हैं कि जो यत शब्द से ग्राह्य कारण है जगत का उसमें सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व सिद्ध हो जाए और सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जगत का कारण है यह निश्चित हो जाए इसके लिए कार्यभूत जगत के यह चार विशेषण है इसे कारण की सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता सिद्ध होगी उसमें सर्वज्ञता सिद्ध होने से सांख्यवाद का निराकरण होगा जड़ प्रधान जगत का कारण सिद्ध नहीं होगा और शून्यवादादि की भी निवृत्ति हो जाएगी सर्वशक्ति मत्तादि का निरूपण होने से तो इसी को ध्यान में रख करके ये विशेषण दिए हुए हैं ये सब एक एक विशेषण का प्रयोजन टीकाकार बता रहे हैं तो अस्य जगतः जन्म भंगम ऐसा अनुय करिए विशेषण का तो ये कर लेंगे आगे की अरेदि सूत्र उस को लेकर के ही ये करना है तो जन्मादि यतह अस्मादि ये अन्वय है ना उसमें अश का दिया जगत जन्मादिकार अर्थ कर दिया भाष्य में जन्मस्थिति लय जन्मस्थिति भंगम ये जन्मादि जन्मादिकाथ है और यतह का अर्थ है सर्वज्ञात सर्वशक्त कारण तद्रह्म ऐसा अभी इसमें शब्द के विशेषण है नाम इसका अवतरण लिखते हैं रूपाभ्या टीका कारण है जगत का नाम रूपाभ्याम व्याकृत यह विशेषण जिस उद्देश्य से दिया गया वह अवतरण में बता रहे हैं टीकाकार कारणस्य कारणसवादि संभावनार्थानि जगतो विशेषणा कारण जो ब्रह्म है उसमें आदि शब्द से सर्वशक्तिमत्व की संभावना के लिए रूपी कार्य के नाम रूपाभ्या इत्यादि अनेक विशेषण हैं विशेषणी तो कैसे इन विशेषणों के माध्यम से जगत के कारण ब्रह्म में सर्वज्ञवादि सर्वग्यत्व, की सिद्धि होगी उसे स्पष्ट करना है टीकाकार कि यथा कुंभकार प्रथम कुंभशब्दाभेदे निकलित पृथुबुद्धनोदराकार स्वरूप बुद्धो आलिख्य तदात्मना कुंभ व्याको तथा परम कारणम अपि नाम रूपात्मना व्याकरोति इति अनुमियते इति मत्वा महनासहित नाम रूपाभ्याम रूपाभ्याम इति उदाहरण तो नाम इस प्रथम विशेषण का लिखा है यानी भगवान भी जगत बनाते हैं तो बिना विचार के नहीं बनाते सोच समझ करके बनाते हैं जैसे कोई लौकिक को कर्ता किसी कार्य को बनाता है तो वह कार्य तो बाहर बाद में बनता है पहले बुद्धि में उसका नक्शा तैयार रहता है मक, मकान आदि बनता है तो आर्किटेक्ट कागज़ पे पहले तैयार कर लेता और वो फिर मिस्त्रियों के बुद्धि में रहता है म, मकान जैसे पहले से बुद्धि में बना हुआ है मिस्त्रियों के वैसा ही बाहर वो आकार देते हैं ईट सीमेंट आदि के माध्यम से ऐसे परमात्मा भी विचार करके जगत को बनाते हैं बिना विचार के नहीं इसलिए पहले परमात्मा के मन में जगत बन जाता है एक संकल्प हो जाता है बहुश्याम प्रजा ये यौ संक... तो संकल्प में भगवान के पहले ही बन जाता है और फिर अपनी योग शक्ति कहिए उपाधि तो प्रकृति कहिए माया कहिए उसके माध्यम से बाहर प्रकट करते हैं और ये सारा संसार जो चौदह भुवनात्मक एक चौदह माले की एक प्रकार से बिल्डिंग है तैयार हो जाती है चौदह भोन है ना इसमें ये चौदह भोन एक एक माले के तरह है तो चौदह माले वाला एक अपार्टमेंट बन गया ये इसमें मनुष्यों के लिए ये पृथ्वी लोक रुपया अपार्टमेंट है इससे नीचे भी है छत और ऊपर भी है ये तो बीच वाला माला है मनुष्यों के लिए दिया है पृथ्वी पृथ्वीलोक और ये इसमें अलग अलग प्रकार के प्राणी रहते हैं तो सोच समझ करके बनाया है इसे टीकाकार टीका में बता रहे हैं कुंभकार के उदाहरण द्वारा इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं